रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद विविध प्रकार की धर्म चर्चा में कुछ घंटे आनंद में बीत गए इस प्रकार दस बज गए फिर हम लोगों ने भोजन किया और ठाकुर के कमरे के पूर्व ओर जो आंगन है उसकी उत्तर ओर के बरामदे में सो गए ठाकुर और स्वामी ब्रह्मानंद के लिए बिस्तर कमरे के भीतर ही लगा लेटे एक घंटा भी नहीं हुआ था कि ठाकुर अपनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाये कमरे से बाहर निकले और हमारी सैया के निकट आकर रामदयाल बाबू को संबोधित करते हुए बोले अजी, सो गए क्या हम दोनों घबरा बिस्तर से उठ बैठे और बोले जी नहीं यह सुनकर उन्होंने कहा देखो नरेंद्र के लिए प्राण में मानो गमछा निचोड़ने के समान जोर से ऐठन हो रही है उसे एक बार मिलने के लिए कहना वह शुद्ध सत्व गुण का आधार है साक्षात नारायण है उसे बीच बीच में देखे बिना मैं नहीं रह पाता उस उस रात ठाकुर के भाव का बिल्कुल नहीं हुआ। यह सोच कि हम लोगों के विश्राम में बाधा हो रही होगी बीच बीच में वे कुछ देर के लिए आकर अपने बिस्तर पर लेट जाते परंतु फिर दूसरे ही क्षण उस बात को भूल जाते तथा पुनः हम लोगों के निकट आकर नरेंद्र के गुणों का बखान करते और उसे न देखने के फलस्वरूप अपने प्राणों में हो रही भीषण वेदना को मार्मिक भाषा में व्यक्त करने लगते उनकी इस बाधा को देखकर मैं सोचने लगा उनकी इस व्यथा को देखकर मैं सोचने लगा कि इनका प्रेम कितना अद्भुत है और जिसके लिए वे हर जो इस प्रकार कर रहे हैं वह व्यक्ति कितना कठोर है हमारी वह रात इसी प्रकार बीती लीला प्रसंग दिव्य भाव यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि उस समय तक बाबूराम का नरेंद्र के साथ परिचय नहीं हुआ था दूसरे दिन प्रातः काल बाबूराम ने श्री रामकृष्ण को देखा तो अति स्वस्थ और सहज थे रात की वह अस्वस्थता वह व्याकुलता व गमथा निचोड़ने जैसी व्यथा कुछ नहीं थी भीषण तूफान के बाद सागर जैसा शांत स्थिर हो जाता है वैसे ही स्वाभाविक प्रशांत प्रशांतवदन ठाकुर सामने विराजमान थे फिर उनके आदेशानुसार बाबूराम ने कुछ समय पंचवटी में बिताया तथा ठाकुर को एवं काली मंदिर आदि में प्रणाम करके विदा ली इसके बाद जिस दिन वे दक्षिणेश्वर आए वह रविवार था कुछ भक्त ठाकुर के सम्मुख बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे ठाकुर ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा अच्छा हुआ तुम आए पंचवटी की ओर जाओ और वहाँ वे लोग वन भोजन कर रहे हैं नरेंद्र भी आया है जाकर उसके साथ बातचीत करो पंचवटी के निकट जाकर बाबूराम ने देखा कि राखाल वहाँ बैठे हुए हैं इसके अतिरिक्त अन्य युवक भक्त भी हैं इसके पहले ही वे नरेंद्र का गुणगान सुन चुके थे आज उसी इच्छित व्यक्ति को अति निकट पाकर उनके आनंद की सीमा न रही इसके पूर्व ही श्री बलराम बोस ने अपने सास का श्री ठाकुर से परिचय करा दिया था भक्तिमती मातंगनी देवी की ईश्वर निर्भरता का परिचय श्री रामकृष्ण को पहले ही मिल चुका था और वे यह भी समझ गए थे कि इष्ट लाभ के लिए वे कुछ भी त्याग कर सकती हैं ऐतर्श बाबूराम के आगमन के बाद एक दिन उन्होंने मातंगनी देवी से अनुरोध किया इस लड़के को तुम मुझे दे दो इस अद्भुत और अप्रत्याशित अनुरोध पर तनिक भी विचलित न होती हुई मातंगनी देवी ने उत्तर दिया बाबा बाबूराम आपके पास रहेगा यह तो अत्यंत सौभाग्य की बात है बाबूराम का भी मन अब ठाकुर का और भी निकट सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित था अतः ठाकुर का आमंत्रण और मां की सहमति पाकर देव प्राय दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे उन दिनों परम कलिक ठाकुर का स्नेह सैकड़ों रूपों में व्यक्त हुआ करता था बाबूराम के बारे में वे कहा करते वह मेरा हमदर्द है फिर सुर के साथ गाते मन की बात कैसे कहूं सखी कहना है मना प्राण ना बचे दर्दी के बिना परवर्ती जीवन में ठाकुर के प्रेम का उल्लेख करते हुए बाबूराम महाराज मठ के साधु ब्रह्मचारियों से कहा करते थे मैं तुम लोगों से भला क्या प्रेम करता हूँ यदि कर पाता तो तुम लोग आजीवन मेरे गुलाम बने रहते आहा ठाकुर हम लोगों से कितना प्रेम करते थे उसका शतांश भी हम तुम लोगों से नहीं करते किसी किसी दिन रात के समय उन्हें पंखा डुलाते मुझे नींद लग जाती तो वे मुझे अपनी मसहरी के अंदर लेकर बिछौने पर सला देते इस ख्याल से कि मेरे लिए उनके बिछौने का उपयोग करना उचित नहीं मैं आपत्ति करता इस पर वे कहते बाहर तुझे मच्छर काटेंगे। आवश्यकता होने पर मैं जगा दूँगा